से क्या करना मालूम है? मैं माला जैसा करके इधर माला सा कर लिया अच्छा। नहीं तो होता ही। है। है। चेक ठीक ठीक आया आया ना कैच होम मित्रो भगत सुंदुर बृहस्पति क्रम नमो ब्रह्मणे

नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मसी तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म उदीश्या रतष्या सत्यम वदिष्या तन्मा तम अवत भक्ता ओम शाति शांति शांति अच्छा

मोबाइल सब बंद कर लो अभी हम देखा क्या पड़ रहा है वो यहाँ पर प्रत्येगात्मा मतलब कौन है पराग्ञा मतलब सुषुप्ति में जो अनुभव आ रहा है वो वो है <coughs>

मूल विषयी विषयी मतलब विषय को समझने वाला विषयी मूल विषय मतलब क्या है वही बुद्धि को भी समझता है इंद्र को भी समझता है बाकी विषयों को भी वही समझ रहा अंतोग है ना ये ऐसा उपकरण है लेकिन इसको पहले आख भी विषयी है उसको

लेकिन आंखी विषय नहीं है बाद में विषय बन जाता है बुद्धि को इस प्रकार आपने सुना इसलिए मूल विषय है। और विषय बाहर का है अब सबका अनुभव है कि विषय अनुभव का आ रहा है हमको हम हम जानते हैं उठते हम क्या बोलते हैं बहुत अच्छा सोया इत्यादि बोलते हैं

वहां पर देखा तो कुछ भी व्यवहार नहीं है कुछ भी विकार नहीं है है ना वहां पर कुछ भी असत्य विषय है ये नहीं मैं सत्य हूं सत्य मतलब क्या है कभी भी न बदलने वाला हूं है ना ऐसा होने पर भी मैं क्या कर रहा हूं ये बाहर का विषय

जो बदल रहा है वो भी जानता हूं उसको मैं ही देख रहा हूं जान समय बदल रहा है मैं अनुभव कर रहा हूं मैं नहीं बदल रहा हूं इसका मतलब हो गया इतना फर्क होने पर भी मैं उठते ही मैं क्या कर रहा हूं असत्य विषय को मैं ऐसा जान रहा हूं असत्य क्या है शरीर है शरीर बदल रहा है सब जानते हैं

वो एकदम युवापन में ओ, अकल कम रहता है सब लोग शायद गधा जैसा ही रहता है है ना उस समय वो शाश्वत में बहुत अच्छा हमेशा ऐसा ही रहता हूँ ऐसा सोचता है लेकिन थोड़े दिन के बाद मालूम हो जाता है ना बदल रहा है ये बदल रहा है मैं नहीं बदलने वाला हुआ जानबूझ कर वो उसको मैं वो मई हूँ ऐसा मई सोच रहा हूँ समझेंगे ना

इसका कारण क्या है मैं नहीं बदलने वाला हूं ऐसा तो मालूम हो रहा है लेकिन मैं कौन हूं मैं नहीं जानता आप कौन है बोलो ऐसा मैं नहीं जानता हूं है ना इसका मतलब क्या है मेरा धर्म ज्ञातृत्व तो, कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो है मैं धर्मी हूं और उस बाहर का जगत जो है वो जगत धर्मी है

और परिवर्तनशील जड़त्व परिचिनत्व सब कुछ उसका धर्म है ना अभी मैं धर्मी को धर्म के द्वारा ही जान रहा हूं उसी प्रकार मुझे मैं मेरे धर्म के द्वारा ही मैं जान रहा हूं मतलब वो इसकी अपेक्षा में जानता हूं मुझे धर्म के अपेक्षा में मुझे जान रहा हूं

मुझे ही मैं नहीं जान रहा हूं आपको मेरे बारे में मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं मैं क्या हूं मैं नहीं जानता हूं क्या आज मैं कुछ नहीं जानता हूं इतना बोलता हूं। उसी प्रकार जगत के बारे में भी हम नहीं जानते हैं सिर्फ धर्म को जान रहे हैं है ना इसलिए मिथ्या ज्ञान निमित्ता

मिथ्या ज्ञान क्या है वो युष्मत प्रत्ये में युष्म प्रत्ये का स्वरूप क्या है न जानता है युष्मत प्रत्य गोचर जो है उसका धर्म से ही जान रहा है वो उसी प्रकार अस्मत प्रत्यय गोचर जो है उसका धर्म को नहीं धर्म के द्वारा ही जान रहा है उसी को नहीं जान रहा है यही मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान निमित्ता

सत्यानृत मिथिनी दोनों को मिल मिलाकर ऐसा व्यवहार कर रहा है समझ में जो कुछ प्रश्न है उसी समय पूछते रहो है ना अः पूछा और विषय बन गया ना आप पूछा विषय कैसा बन गया मैंने बोला

है ना उसे बन गया और रेकॉर्ड को देखा उठने के बाद रेकार्ड में पहले तक रिकॉर्ड हो गया है कुछ ना कुछ है लेकिन उस समय कुछ नहीं है फिर एक बार शुरू हो गया मतलब तो बीच में खाली पड़ गया उस गैप से एक मुझे क्या हो गया बोल रहा है मुझे मतलब क्या है मुझे यह जो जागृत है भयुष प्रज्ञ है वो मुझे

मुझे क्या हो गया कुछ नहीं समझा रहा बोल रहा है कुछ नहीं समझा उस समय मालूम नहीं हुआ कुछ नहीं समझ वो जिस समय सोता था उस समय मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं था बाद में ऐसा बोलता है समझेगा ना इसलिए इस प्रकार वो जो विषय नहीं हो सकता है उसको विषय बन रहा है इन नेगेटिव वे

समझ समझेगा ना विषय बन रहा है इसका मतलब क्या है विषय मतलब ओ विषय देखो मैं देख रहा रहा ऐसा नहीं बोल रहा है मतलब ओ उसके पीछे से तो करके कुछ क्या हो गया मैं तो उधर रहा लेकिन क्या हुआ ऐसा बोल रहा है समझ गया ना

और है है कि में कुछ नहीं नहीं नहीं बोलता ना अरे देखो स्वामी <coughs> जी <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>

छोड़ो <गली> छोड़ो सुड़ कुछ भी नहीं है उसमें है ना इसलिए भाष्यकार क्या कहते हैं देखो यहाँ पर यह सूत्र भाष्य एक एक चार में एक वाक्य है क्या है ते नहीं वही अहंकर्

अहं प्रत्यय विषय प्रत्ययीना सर्वा क्रिया निर्वर्त्य तो सह अश्ना तेन अहंकर्ता है ना नो अहंकर्तृ है ये कौन है अहम प्रत्यय प्रत्यय को जो विषय है अस्म प्रत्यय बल अहम का विषय कौन है

ये प्रतिगात्मा है मैं मैं ऐसा बोल रहा हूं ना मैं सोता था ऐसा अहम प्रत्येक का विषय क्या है वहां जो है वो है ओ घड़ा प्रत्यय आ गया घड़ा प्रत्येक का विषय क्या है घड़ा उसी प्रकार अहम प्रत्यय का विषय कौन प्राग है प्राग्ञी है ना अहम प्रत्यय विषय प्रत्येना है ना और ओ

प्रत्यय मतलब क्या है सारे प्रत्ययों को आधार है प्रत्ययी विषयी प्रत्ययी तो ना एक ही है समझे ना प्रत्ययना मतलब सारे प्रत्योग को आश्रित जो है वह प्रत्ययिना सर्व क्रिया निर्वर्त्यन्ते सब कुछ वही कर रहा है वही संभाल रहा है तत्फल तो चाती वो वही भोगता है

देखो वही भोगता है वही करता है क्यों बोलना कुछ नहीं कर रहा है ना जी वहां पर क्यों कुछ नहीं आनंद भोग रहा है उतना ही कर्म का फल कुछ नहीं है उधर समझ ऐसा नहीं जी वो बुद्धि इंद्री जो है उसको केवल करण है करने वाला वो है यह करण है. है ना इसलिए

ओ, जब खीर को पकाता है ऐसा वो चम्मच से ऐसा, ऐसा करके करता है उस समय चम्मच भोग रहा है ऐसा नहीं है चम्मच कर रहा है ऐसा नहीं है भोगने वाला करने वाला मैं जो चम्मच को लेकर काम करा रहा हूं उससे है ना इसी प्रकार सर्वा क्रिया निर्वर्तन थे तत्फल से वश्नाधी है ना इसलिए अहम प्रत्ययी

प्रति प्रति जो है वो है वही ज्ञाता कर्ता भोक्ता है ना अभी अच्छा यहाँ पर मिथ्या भवितुम युक्तम ऐसा एक बात है आपने सुना ना मिथ्या भवितुम युक्तम मतलब वो ऐसा अध्यास जो कर रहा है

विषय का अध्यास विषयी में विषय धर्मों का अध्यास विषय में जो कर रहा है वो मिथ्या भवि युक्तम ऐसा बोला है इसको देखो मिथ्या मतलब क्या है है ना मिथ्या मतलब सब लोग जानते हैं मिथ्या मतलब क्या है ऐसे जानते हैं क्या है वो गलत समझ मिथ्या ज्ञान

गलत समझ को मिथ्या ज्ञान बोलता है, है ना मिथ्या ज्ञान में क्या है मैं गलत समझा हूं उधर वो है नहीं वो नहीं है उधर जैसा अभी मैं और रज्जु में सांप को देखा मैं जो समझा सांप ऐसा वो मिथ्या ज्ञान है वो सांप मिथ्या है

समझ आ रहा है शाम मिथ्या है, इसका मतलब क्या है शाम पैसा मैंने देखा क्योंकि गलत मेरा है लेकिन वहां पर साफ नहीं है मरहनेर भी मैं साम को देखा, कारण क्या है बाद में देखेंगे कुछ ना कुछ हो गया मैं गलत देखा है ना इसलिए मिथ्या मतलब क्या है जो देख पढ़ने पर भी है ही नहीं। मतलब है ही नहीं गलत से ऐसा देखा

है ना वो मिथ्या होता समझ मतलब अभी देखो अभी मिथ्या ऐसा बोलते लोग क्या बोल रहे हैं वो मिथ्या किसको बोल रहा है याद रखो यहाँ पर मिथ्या विषयि तिथ्या

इसको ठीक तरह से याद रखो मिथ्या किसको बोल रहे हैं अध्यास को बोल रहा है ना बहुत सावधानी से इसको याद रखो बहुत बहुत गलत करता है। मैं कितना गलत करता है सोच नहीं सकता अध्यास मिथ्या भुक्त तो। अध्यास मतलब क्या है मैं

ओ जगत को शरीर को मेरे में देखा जो देखा उसको अध्यास बोलता है ना अध्यास किया हुआ वस्तु क्या है शरीर है है ना अभी शरीर ही मिथ्या नहीं है प्रत्येगात्मा में देखा हुआ शरीर मिथ्या है

समझ में क्या <laughs> अध्यास करने के बाद अध्यस्त जो है अध्यस्त मिथ्या है समझ में क्या ना आपको सर, हाँ भाव रूप कैसे हैं ना तो हाँ। मिथ्या भाव रूप है मिथ्या मिथ्या तो ज्ञान भाव रूप है वस्तु भाव रूप नहीं है मिथ्या ज्ञान रूप है

मिथ्या ज्ञान भाव रूप है ठीक हाँ। है ठीक है, ठीक है देखो क्योंकि से मुझे जो देख पड़ा वो वहां नहीं है लेकिन इधर है वो भाव है। आ, वो भाव भाव है। समझ ना आपको इसलिए क्या हो गया इधर अध्यास मिथ्या विषय को नहीं बोल रहा इसको याद रखो अध्यस्त विषय को मिथ्या बोल रहा है

स्पष्ट हो रहा है आपको अभी है वो बोलेंगे हम ही उसी को बोल रहे हैं बोलता है क्या है. अध्यस्त बोलता है अध्यस्त विषय आप ही बोल रहे हैं हम भी बोल रहे उसी को बोल रहे अध्यस्त अध्यस्त क्या है जी सांप को मैंने उधर देखा अध्यस्त क्या है सांप रज में सांप को देख रहा हूं ये मिथ्या है या नहीं

इसलिए शरीर वहां पर देखा तो शरीर मिच्छा है है ना देखो जी थोड़ा को साफ़ देख रहे हैं उस उस समय समय तो नहीं होता होता ना भी है देखो उस समय ऐसा प्रश्न पूछना ही गलत है क्योंकि वो कुछ ना कुछ हम देखते ही रहते हैं लेकिन

ओ मैं हम जो मैं देख रहा हूं वो ठीक है या नहीं परीक्षा करके देने देखने के बाद निश्चय ज्ञान जो होता है उसको लेकर बात करना है ना मैं जब सांप को देखा और देखते वहां पर सांप है ऐसा भाग गया मैंने मैं महामूर्ख हूं है ना एक क्या सांप है क्या थोड़ा देखा थोड़ा परीक्षा अरे रज्जु ऐसा समझा है ना इसलिए

ओ मिथ्या कब बोला और रज्जो समझ समझने के बाद बोला ठीक उनको लगा तो हम कर सकते हैं मतलब ठीक है क्यों बोला है उसको हाँ। मिथ्या ज्ञान को मैं सच समझ रहा हूँ हाँ। इसलिए ये क्या छोड़ो मैं परीक्षा नहीं किया ये बात तो ठीक है

है ना वो इसका मतलब वो मर गया इसलिए वहां पर एक सांप है ऐसा बोल सकता है <laughs> समझ में आ गया आपको इसलिए अध्यास ही भय का कारण सब कुछ है अध्यास ही खतरा है ये बात अलग है लेकिन परीक्षा करने के बाद जो है उसको निश्चय ज्ञान यथार्थ ज्ञान बोलो और उसको स्वीकार करते हैं

मिथ्या ज्ञान जब है तब तो उसको उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करते करना नहीं है करते हैं गलत है करना तो है अभी फिर एक बार देखो अभी मैं क्या बोला अध्यस्त विषय को अध्यस्त विषय मिथ्या है इतना ही हमने एक थीरम कर लिया एक थीरम है क्या जो अध्यस्त है वो मिथ्या है

ऐसा हमने नियम किया वो बहुत विपत्कारी होता है बहुत खतरा लेके आता है क्यों देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं विषयणी विषय से अध्यास आत्मा में देह का अध्यास है एक है तद तो विपर्यणा

तब तो शरीर में आत्मा का अध्यास है दोनों है आपने अभी क्या क्या लिखा जो अध्यास्त है वो मिथ्या है ऐसा बोला तब तो तो क्या होता है ए, तो में जो है उसको देखो आत्मा मिथ्या हो जाएगा आत्मा मिथ्या हो जाएगा क्या वा? कोई बेकूफ ऐसा कहेगा है ना इसलिए

ओ जहां कहा कुछ ना कुछ होता है अध्यस्त मिथ्या है ऐसा आपने थ्योरम कर लिया बहुत गलत है स्पष्ट हो या नहीं इसलिए इसको याद रखो वो अध्यास मतलब में हम कहां किया है अध्यास को देखो वहां जो देख पड़ता है वो मिथ्या है

प्रकार इधर शरीर में मैं प्रतिकात्मा को धर्म को देखा वहां पर वो धर्म मिथ्या ही है समझी नहीं है समझ आ गया आपको आप कहा सावधानी से समझना है इसको याद रखो कहा पूरा पूरा गलत हो गया इसको समझो इसलिए मैं बोल रहा हूं है ना अभी वो

तो अविद्या अविद्या कल्पित कल्पित है है वो वो सब सब मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या जो जो इसलिए विद्या दोनों एक ही है पर्याय पद है मिथ्या और अविद्याल्पित दोनों एक ही है मैंने कल्पना किया हूं ऐसा होता अब ये बाद में देखो

सत्यानीकृत्य है ना अभी सत्य क्या है मैं असत्य क्या है कल बताया अभी देखो प्रश्न उठता है क्या ही आप क्या कह रहे हैं पराग जो है वो सत्य है ऐसा कह रहे हैं इसको स्वीकार करना साध्य नहीं वो सत्य नहीं है

कैसा सत्य नहीं आए पूछा कसम संशय क्या है पूछा देखो एक ही शरीर में देखने पर भी क्या है अभी प्रतिकात्मा है बाद में अंत होगा अभी अभी प्राग्ञ है बाद में अंत होगा बाद में बहिष्प्रज्ञ होगा फिर एक बार ऐसा घूम रहा है इसलिए वो कैसा असत्य असत्य ही है

अभी थोड़ी देर तक रहा बाद में अपराग नहीं है इसलिए असत्य हो गया उतना ही नहीं आप इधर कोई सो रहा है सुषुप्ति में इसमें अंदर जो अपराग है वहां पर नहीं बदल रहा है लेकिन वहां पर बदल रहा है ना वो अपराग ही है अभी प्राग्ञ इधर है उधर नहीं है क्योंकि वो घुम रहा है स्पष्ट वाणी या नहीं

जिसको आप प्राग्ञ बोल रहे हैं वो शरीर के अंदर ही बदल रहा है एक ही शरीर में और एक शरीर से दूसरे शरीर में यहां पर प्राज्ञ है वहां पर नहीं है इसलिए प्राग्ञ भी परिच्छि हो गया प्राग्ञ काल में बदल रहा है इसलिए परिच्छिन्न है काल में बदल रहा है सत्य कैसा हो सकता है प्रश्न स्पष्ट हो गया अभी देखो

क्या उसका एक शेरी में देखो उसका समझ क्या है अभी प्राग्ञ था अब प्राग्ञ है बाद में अंत प्रज्ञ बन गया ऐसा है लेकिन कल बताया था ना कि जब तो होना पड़ेगा वो रहकर ही अंत प्रज्ञ हो सकता है प्राग्ञ रहकर ही बहिष्ठ प्रज्ञ हो सकता है

नहीं ना वहां पर फर्क क्या है प्राग्ञ में करण नहीं था इसलिए सिर्फ ज्ञातृत्व धर्म को रखकर चुप रहा करण आते ही व्यवहार शुरू किया समझ रहे हैं इसका मतलब वो बुद्धि को करण रूप से स्वीकार करते ही अंत बन गया बुद्धि और इंद्रियों दोनों को स्वीकार करते ही बहिष्प्रज्ञ बन गया

और वो करण को छोड़ते ही वापस आ रहा है है ना अभी देखो वो करण के द्वारा व्यवहार किया मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता उसका धर्म ही बदल गया धर्म ही बदल गया ऐसा नहीं है देखो कोई है ये कोई पुरुष है वो उसको चमच को पकड़कर पकाया है ना अभी वो क्या हो गया

रसोई हो गया रसोई बन गया अभी कैसा बोलेगा अभी रसोई बन गया वो पुरुष नहीं है ऐसा बोलता है, है? रसोईया रसोया जो है वो पुरुष होकर ही रसोईया बना है

ना उसी प्रकार इधर भी ऐसा देखा तो सोचकर सोचकर समझो अभी आंख है अभी देख रहा है देखते समय वो आंख है मैं देखना छोड़ दिया ऐसा बंद किया हो तो आंख नहीं है क्या फिर क्या उसी प्रकार व्यवहार करते रहने पर भी अल्टीमेटली वो ही है

अपना धर्म को वो नहीं छोड़ा है वो रहने से ही करण का उपयोग हो रहा है वो नहीं रहा तो करण का उपयोग कुछ नहीं हो सकता था स्पष्ट हो गया इसलिए प्राज्ञ जो है वो नहीं बदल रहा है व्यवहार करते समय भी वो जैसा है वैसा ही है स्पष्ट हो गया बाद में उसने दूसरा क्या दिखाया यहां पर प्राज्ञ है

यहां पर नहीं है ऐसा बोला मतलब एक एक शरीर में एक एक प्राग्ञ को देख रहा है है ना सांख्य लोग इसी को बोलते सांख्य लोग पराग्य के स्थान में पुरुष को रखता है और क्षेत्र जगत पूरा इसको प्रकृति बोलता है प्रधान बोलता है प्रधान पुरुष ऐसा दो है

ये पुरुष एक एक शरीर में एक एक पुरुष है इसलिए पुरुष में नानात्व है है ना कहते हैं अब पुरुष कौन है पूछा जो क्षेत्रों का पूरा पूरा क्षेत्र को जो देख रहा है वो क्षेत्र वो पुरुष है ऐसा बोलते मतलब वो कौन है वही है राज को ही है।

क्या जी प्राग्ञ क्या है आप ही बोल रहे हैं उसमें क्षेत्र का संबंध ही नहीं है व्यवहार नहीं है कुछ नहीं ऐसा आप ही बोल रहे हैं लेकिन उसमें नानाथ को देख रहे हैं कैसा हो सकता है है ना इसलिए इसको समझाने के लिए क्रम देखो आप जानते हो उसको थोड़ा रिमाइंड करता हूं। अभी क्या है बहिष्प्रज्ञ में नाना

तो है कैसा आपको कुजली हो गया मैं नहीं जान सकता आपका विशेष आप इत्यादि उसी प्रकार आपका स्वप्न में नहीं जान सकता हूं क्योंकि वहां पर मन अलग है मैं अलग हूं ठीक है

पूछना पड़ेगा मैं जानने के लिए लेकिन प्राज्ञी के बारे में मैं सोया अच्छा ऐसा बोलते हैं। आपका अनुभव क्या है ऐसा नहीं पूछा क्या जो, मैं कुछ नहीं समझू तुमको भी ऐसा होता है क्या अरे रे मुझे भी ऐसा होता है ऐसा कोई बोलता है नहीं बोलेगा ना इसका मतलब क्या है ये

का अनुभव क्या है और दूसरा उसको बिना पूछकर समझ रहा है इसका मतलब क्या है नाना ना तो नहीं है एक स्पष्ट हो गया इसलिए वो सबका अनुभव है वो वहां पर स्पष्ट रूप से बोलने पर भी सबका अनुभव है वहां पर प्राग्ञ में कुछ फर्क नहीं है सब लोग जानते हैं क्योंकि वहां पर

ओ, मच्छर मच्छर नहीं है खटमल खटमल नहीं है पुरुष पुरुष नहीं स्त्री स्त्री नहीं है सब एक है सब लोग जानते हैं इसको, है ना इसलिए प्राग्ञ सत्य नहीं है ऐसा मत समझो प्राग्ञ सत्य ही है उसमें परिचिन भी नहीं है उसमें काल में फर्क भी नहीं आता है

है ना तो का में कुछ नहीं होता है है वो हमेशा हो जैसा रहता वैसा रहता वैसा को जी भी ऐसा बुद्धि भी ऐसा है क्या बुद्धि काम करते समय है वो काम करके न करके बुद्धि नहीं है क्या बुद्धि प्रत्येगात्मा में नहीं है लेकिन बुद्धि जहाँ है वहां है

<laughs> है ना? तो है, है? हाँ, ओ जीव की एक अवस्था हाँ नहीं एक अवस्था प्राज्ञ है प्राग्ञत्व अवस्था को हम को नहीं छोड़ता है उसके तो ये देखो ये हाँ प्राजत्व को नहीं छोड़कर हम तो प्रज्ञ बनता है

को न छोड़कर बहिष्प्रज्ञा है ठीक ठीक ये समझ लेकिन इंद्र को लेते ही बहिष्प्रज्ञ बन सकता है ना? जैसे इतना ही है सरल है आंख बंद करने से आंख नहीं है ऐसा कोई नहीं बोलेगा आंख देख रहा है अभी कोई पहले मुझे नहीं देखता था ऐसा बोलगा

उसी प्रकार इधर भी इसलिए वहां पर क्या करता है वो खींच के खींच के लेकर आता है मूल में वो है वही इधर प्रवेश क्या है प्राग्ञ ही अंत प्रग में प्रवेश क्या है और बाद में प्राग्ञ ही वह प्रग में प्रवेश किया अंतर्ग के साथ उधर गया है है ना अभी

अभी अभी देखो ये सब कुछ मैं मैं मैं जानता भी नहीं नहीं जान रहा ऐसा है अभी तक मैं जो बता रहा हूं कुछ भी मैं बोलता हूं मान लो उसको ऐसा नहीं बोल रहा आप अनुभव को ही दिखा रहा है यानी यहां पर कौन नहीं जानता है और मैं

सबसे अलग हो गया शरीर से अलग हो गया ऐसा नहीं जानने वाला ही क्या शुरुति में अलग हो रहा हूं सब लोग अनुभव है यह बदल रहा है वो भी अनुभव है मैं नहीं बदलने वाला वो भी अनुभव है लेकिन सत्यानृत मिथिन कृत्य अहम बोलता है स्पष्ट हो गया आपको और

देखो वो कैसा करता है शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर ऐसा बोलता है मेरा शरीर बोलते हैं अलग हो गया क्रिया को वहां पर कैसा बोल रहे है? देखो अहम इदम ममेदम बोलता है ममेदम में शरीर को अलग कर लिया अहम में शरीर से एक हो गया <laughs>

मालूम हो रहा है ना अन्रत को अनु जान रहा है, तो कर रहा है। oh, ममेदं। ममेदं को क्यों लेके आ गया ये देखो तो अलग कर रहा है ममेदं में अलग किया है अहम इधम जो अलग किया है उसको नहीं नहीं बोल रहा है

Are you seeing the grandeur of Shankaras? Each, every word has आर यू सींग द ग्रंकर आपको इसको छोड़कर अपने दिमाग में कुछ नहीं समझा यहाँ पर नहीं समझा इसलिए और कुछ यहाँ पर जोड़ के ठीक हो जाता है ऐसा आप बात करते रहे बात होता रहता है, होता रहता है आप कहीं चले जाएंगे है न अभी आगे बढ़ेंगे

है? बोलो बाद में आ बी आह बोल कध्यासो नाम उच्य से स्मृतिपा पर पूर्वदृष्टअवभासा

तम केचित तम केचित। अन्यत्र वदन्ति अनधर्माध्यादी केचि तो यद्यास

इति तेकअग्रह निबंधनों भ्रम अद्यास तस्वीत विपरीत आचक्षसे

अन्यस्य तो न व्यभिचरति तथा लोके अव शुक्ति रजतवत्क्रद्वतीय

है ना अभी देखो आ अभी तक तो क्या हो गया आपको मालूम हो रहा है ना अभी तक याद रखो सत्या मैं शरीर हूं ये शरीर मेरा है ऐसा बोल रहा है मैं पुरुष हूं ये शरीर मेरा है ऐसा बोल रहा है है ना अभी अध्यास अध्यास हम जिसको बार बार बोला ये अध्यास मतलब क्या है इसको बोल

कौय अध्यासो नाम है ना ये अध्यास जो है ना ये क्या है पूछ दे, हम बोलते सुनो अभी स्मृतिरूप्र पूर्वदृष्ट अवभाष ठीक समझो यहाँ पर यहाँ पर क्या है स्मृति रूप है

ओ शक्ति रजत को याद रखो आप ही अन्वय करते रहो मैं जो जो बोलता हूं शुक्ति में रजत को देखा उसमें स्मृति रूप है ना पूर्व दृष्ट परत्र अवभा तो मतलब है

पूर्व दृष्ट वस्तु एक है है ना पूर्व दृष्ट वस्तु ही स्मृति रूप में रह सकता है स्मृति में रह सकता है पूर्व दृष्ट वस्तु ही स्मृति में रह सकता है नहीं तो नहीं रह सकता

है ना अभी जो शंकराचार्य बोलते हैं उसको बाद में धीरे धीरे एक एक पद को नहीं छोड़ते रहना धीरे धीरे धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे ये परवा नहीं ये नहीं चाहिए ऐसा ऐसा बोलता रहता लेकिन ऐसा है पूर्व दृष्ट वस्तु स्मृति रूप में रह सकता है

अभी क्या हो रहा है यह स्मृति रूप जो है वो परत्र अव भाषा और एक जगह में दीख पड़ रहा है है ना वो भास हो रहा है इतना बोल सकता था अव मतलब क्या है अवभास मतलब बाद में वो छो, छोड़ा जाएगा परीक्षा करने के बाद उसको छोड़ देता है

इसका मतलब अवभास हाँ बोलते ही मिथ्या ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान मतलब क्या है वो झट से जो होता है वो ज्ञान बाद में वो भास है और बाद में अव बनता है परीक्षा करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं है ना यहाँ पर याद रखो परत्र को याद रखो पूर्व दृष्ट को याद रखो

स्मृत रूप को याद रखो और को याद रखो ठीक है जिये जिये अभी देखो एक बात यदि पूर्ण दृष्टि सबसे नहीं हो जैसे सबसे पहले जो अध्यक्ष हुआ होगा रजू पर्सन तो उसमें पूर्ण दृष्टि नहीं होगा ना कैसा होता है जी देखेंगे देखते रहो है ना अभी

अच्छा फिर तो यहां पर बहुत विचार करना पड़ेगा क्या है देखो पूर्व दृष्ट वस्तु एक है है ना शुक्ति कुर्सी पूर्व दृष्ट वो पूर्व दृष्ट वस्तु को जब वस्तु नहीं है तब उसको स्मरण कर सकता

है ना स्मरण क्या क्या होता है कुर्सी का चित्र स्मृति में आ जाता है मैं उसको स्मृति में देख सकता हूं बाहर नहीं है अंदर ही मैं उसको देख सकता हूं ठीक है इसको स्मरण बोलता है और स्मरण में जो देखता हूं वो स्मृति रूप वाला है ठीक है यहां पर स्मृति में क्या याद रखना ओ स्मृति रूप जो है वो है

लेकिन उसके अनुसार सामने विषय नहीं है अंदर ही है अंदर जो है वो ठीक ही है ठीक मतलब क्या है पूर्व दृष्टि के अनुसार ही है स्मृति रूप में कुछ गलत नहीं है गलत नहीं इसका मतलब क्या है और सिर्फ मैंने कल्पना किया ऐसा नहीं है पूर्व दृष्टिस्तु के अनुसार ही है गया? अभी देखो

मैं पूर्व दृष्ट वस्तु को ही सामने देखा वो प्रत्यक्ष ज्ञान है जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है एक नया वस्तु को देखा इसका नाम क्या है यह सब कुछ पूछकर मैं इसका ज्ञान को पाता हूं पहली बार लेकिन पूर्व दृष्ट वस्तु को मैं दुबारा देखा तब तो उसको झट से पहचानता हूं

ठीक है जो पहचानना जो है उसको बोलता है प्रत्यभिज्ञा यह वही है ऐसा बोलता है ना यह वही है यह वही है जो ज्ञान है उसको बोलता है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञान के प्रत्यभिज्ञान विज्ञान प्रत्यभिज्ञा

ज्ञान जाएगा प्रत्यभिज्ञा ना अभी देखो ये प्रत्यभिज्ञा में आप यह वही है ऐसा देखा उसमें अभी आपने जो प्रश्न पूछा वो उठता है

अभी मैं गाय को जानता हूं मैं गाय को जानता हूं पूरा दृष्ट है लेकिन और एक बार और गाय को देखा उसी को नहीं देखा और एक को देखा तब तो मैं क्या बोला गाय ही है सबल

लेकिन जिस गाय को मैं पहले देखा था तो वो नहीं है है ना वो गाय ही है ऐसा मैंने बोला यहां पर होने वाला प्रति कौन सा है यह वही ऐसा नहीं बोल रहा हूं यह वही जाति का है बोल रहा हूं फर्क मालूम है मुझे लेकिन जाति मालूम है इसका मतलब क्या है जाति को जाति प्रतिभिज्ञा बोलता है इसको

जाति प्रतिविज्ञा इसलिए दो हो गया व्यक्ति इसको व्यक्ति बोलो व्यक्ति प्रतिविज्ञा जाति प्रतिविज्ञा अभी इसलिए क्या हो गया ओ मैं सामने एक गाय को देखते ही कल भी मैं देखा था उसी को यह गाय वही है ऐसा व्यक्ति प्रतिविज्ञा

ये गाय को देखा और एक गाय को नया देखा तो यह भी यह वही है नहीं यह गाय भी वही जाति का है यही भी यह भी गाय ही है जाति प्रत्यभिज्ञा है प्रत्यभिज्ञा में केवल स्मृति रूप नहीं है प्रत्यभिज्ञा में वस्तु प्रत्यक्ष है

ना? तो है ना वस्तु प्रत्यक्ष है इसलिए प्रतिभिज्ञा जो है अवभास नहीं है मतलब वो बाद में ये गलत है ऐसा नहीं होगा जो प्रतिविज्ञा है वो ठीक ही है हमेशा ऐसा ही रहता है स्पष्ट हो गया अभी प्रश्न उठता है

आ, जी थोड़ा अभी मुश्किल है आपको क्या है ओ मां क्या क्या गाय को ये गाय को दिखाया बच्चा को है ना ओ पहले सिखाया उसको

छ आठ महीने का है गाय गाय गाय गाय गाय गाय देखो ऐसा दिखा। उसको यही देखते रहा गाय गाय गाय बोला गाए, गाए। ऐसा बोला। हो गया बाहर में चार दिन के बाद क्या हुआ माँ अंदर है ये बच्चा चिलर है माँ गाय माँ गाय बोला वहां से आकर देखती है

जिस गाय को दिखाया वो नहीं है और दूसरा है समझ आ रहा है आपको इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखो उसमें जो हो रहा है वो व्यक्ति प्रतिविज्ञा नहीं है लेकिन जाति प्रतिविज्ञा है

जाति प्रतिबिज्ञा है लेकिन पहली बार गाय को देख रहा है जाति प्रज्ञा प्रतिबिज्ञा कैसा मालूम होगा कैसे आ सकता है जाति कैसा मालूम हो सकता है उसको प्रश्न मालूम हो गया ना?

नहीं हिंदू देखो मधुर बिहार रहे है, देखो कैमरा है ना ज्यादा न वो कैसा है कैसा हो सका प्रश्न वाले हो गया ना

उत्तर तो है देखो जाति प्रज्ञा विज्ञान जाति प्रतिविज्ञा उसको अभी है कैसा पूर्वजन्म वासना में है इसका मतलब ओ पूर्व पूर्वजन्म में ओ गाय गायको बहुत को देखा है सिर्फ जाति को जानता है बच्चा

अभी एक व्यक्ति को दिखाते ही जाति याद आ गया इसलिए दूसरे व्यक्ति जब आया तब उसको अभी पहचाना ठीक है ऐसा पूछते ही प्रश्न आता है क्या जी बे हो गया क्यों आप शरीर का अध्याय आत्मा में जो बोल रहे हैं

एक व्यक्ति है ये व्यक्ति पूर्व दृष्टि नहीं है इस शरीर को आपने पहले देखा था अभी देहाध्यास मैं पैदा होने के बाद ही होना है देह मेंसमी मिलाना देह तो बाद में मिला ना

इसलिए माल वो तो आने के बाद ही अध्यास करना पड़ेगा मैं <laughs> पहले नहीं हो सकता इसलिए ये देहाध्यास जो है वो अनादीन ही है शादी ही है मालूम हो रहा है कहां कहां ऑफिसर रहा है

है ना इसलिए देहाध्यास कैसा आ सका प्रश्न स्पष्ट हो गया अभी भाषाकार बताते हैं देखो यह देह नया है

लेकिन देहवासना जो है वो अनादि है देहवासना बुद्धि में बैठा है और बुद्धि से मेरा अध्यास अनादिकाल से है बुद्धि से मेरा अध्यास अनादिकाल से है

अभी नया नहीं बना देखो इसको बोलो इस वाक्य को मैं बोलता हूं अयम अभी बोलो बुद्धि बुद्धि विद्यमान शक्तियात्मना एव, विद्यमान एवं एव, सुषुप्ति प्रलयो

पुनः पुनः आविर्भवति आविर्भवति नहीं नहीं आकस्मिकी आकस्मिकी आभवती संभवति कसीचिदुत्पत्ति संभव देखो अयम बुद्धिबंध ये बुद्धि से संबंध जो है वो सुश्रुति में भी हो प्रलय में भी हो

शक्तियात्मना रहता ही है शक्तियात्मना विद्यमान एव आपर सुषुप्ति में क्या है पल में क्या है बुद्धि काम नहीं कर रहा है लेकिन बुद्धि से संबंध छोड़ दिया ऐसा नहीं है बुद्धि से संबंध है ही विद्यमान एव लेकिन क्या है पुनः फिर एक बार प्रबोध हो। यो सुषुप्ति से उठते ही

लय के बाद फिर एक बार सृष्टि होती है ही प्रबोध प्रभिर्भवती फिर एक बार आता है अनुमान कर रहे हैं कैसा कर रहे आधार क्या है ऐसा बोलने के लिए पूछा नहीं आकस्मिकी कश्य उत्पत्ति संभव कुछ भी आकस्मिक रूप से नहीं हो सकता बड़े बड़े साइंटिस्ट को आकस्मिक है एक्सीडेंट है

बिग बैंग प्रोडक्शन इज एन एक्सीडेंट, साइंस में चलता है वेदांत में नहीं चलता। जब नई कोई चीज आती है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई नई चीज ऐसा है ही नहीं सब कुछ क्या नई चीज है विकार नई चीज है विकार में तात्पर्य नहीं है चीज कोई नहीं आता है नया

नया चीज कुछ भी नया नहीं आता क्यों चीज मतलब क्या है वस्तु वस्तु मतलब क्या है वो जो रहने वाला नास विद्यते भावो ना भावो विद्यते जो है उसका नाश नहीं है जो नहीं है उसका सृष्टि नहीं है इंग्लिश कहते हैं

इनवेंशन विकार है। देखो एक राग है सप्तस्वर है मैं ओ सी गिगाम ऐसा थोड़ा ऐसा ऐसा किया और एक नया राग है क्या नया राग तुम्हारी कल्पना है नया क्या है उसमें वो सप्तवर है तुमने यू

यू यू टिकल बाय टेलिंग दैट हैव न्यू रागा <laughs> नया कुछ नहीं हो सकता समझा आ गया ना आपको इसलिए यहां पर बुद्धि संबंध जो है वो अनाधिकाल से है ही, ही आकस्मिक एक्सीडेंटल प्रोडक्शन हम नहीं मानते हैं

है ना अभी क्या है वो उसमें अभी बुद्धि संबंध तो है लेकिन देह वासना देह में अध्यास कैसा प्राप्त होता है कैसा आता है देखो अभी बच्चों को शरीर शरीर में अध्यास नहीं है बच्चों को नहीं है अध्यास नहीं है

अध्यास नहीं है कैसा जान सकते हैं देखो ये बच्चे को वो पीटता है वो, वो गाली देता है है वो तो बड़े लोगों को ऐसा क्या गुस्सा होकर परमानेंट चला जाता है बाप को भी क्या बोलता है बाप गाली दिया ठीक है गाली देने दो

मैं जब अकेला रहता है, है, है। सबके सामने क्यों देना ए, होने दो। होता है नहीं जी? लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं होता है <laughs> ऐसा नहीं होता है क्या होता है वो बोल जाता है फिर एक बार एहसास क्या आता है, है ना बाद में देखो

मैं ऐसा रहना ऐसा रहना अलंकार को करना दर्पण के ऊपर सामने रखकर ऐसा ऐसा करता है कुछ करता है ये सब कुछ बाद में आता है, <laughs> <laughs> वो भी रहता है। ए, क्या हो गया है ना और स्त्री पुरुष वासना नहीं है खेलता रहता है कुछ नहीं है इसका क्या है स्पष्ट है बच्चों को अध्यास नहीं है

देहास नहीं है है ना लेकिन देहाध्यास कैसा आता है नया आना है ना कैसा आता है पूछो पूछा तो देखो मैं अभी बहुत बार बोला हूं ओ बुद्धि ही अल्टीमेट करण है कुछ भी होने दो होता रहता है

और शरीर में इंद्रिय काम करता है इंद्रिय परिणाम होता रहता है अंत तो बुद्धि के द्वारा हमको मालूम है अभी बुद्धि में सारे वहासाएं हैं उसको पूर्व प्रज्ञा बोलता है संस्कार है वो है अभी क्या होता है बुद्धि में वो दर्द का अनुभव होता रहता है

सुख का अनुभव होता रहता है सुख के बारे में भी ऐसा नहीं होता है दुख वो प्रधान रूप से क्या रहा है बच्चा को, वो कुछ ना कुछ नीचे गिर घाव हो गया ये शरीर में जो कुछ घाव होता है ऐसा कुछ होता है वो बुद्धि को जाना बुद्धि में ओ दर्द होना

दर्द से दुख को होना यह बुद्धि धर्म है क्षेत्र धर्म है इच्छा द्वेष, सुखम दुःखम संघात चेतनाधुति ये तत् क्षेत्र समझ रहा है? इच्छा द्वेष, सुखम दुखम ये सब कुछ है प्रकृति का नियम है

प्रकृति दर्द को क्यों रखा है देखो दर्द का डेफिनेशन क्या है देखो देखो जी ओ, कुछ ना कुछ घाव होते ही रहा तो अभी मैं समझा ही नहीं है तब क्या होता है धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाता है धीरे धीरे क्या तुरंत नष्ट हो जा सकता है इसलिए कुछ ना कुछ वो सिग्नल देता है देखो आपने आपका बचाओ ऐसा दर्द होता है

दर्द होती ही, और यहां पर खतरा में दूर जाना ऐसा एक सिग्नल है समझेगा ना आपको ये रेड सिग्नल को देखते ही सामने ही जाना ऐसा होता है ना उसी प्रकार सिग्नल है इसलिए इसमें अविद्या का संबंध नहीं है इसमें होता है लेकिन क्या है बुद्धि में ताद्यात्मा अनाधिकाल से है

दर्द होते ही मुझे दर्द हो गया ऐसा होता है बाद में देखता है यहां पर लगा थोड़ा उम्र होते रहा एक साल हो गया दो साल हो गया क्या होता है जब कभी वो शरीर को कुछ ना खतरा होता है वो हर एक बार मुझे दर्द हो रहा है अरे इसको होते ही मुझे हो रहा है ना

मई हूं ऐसा आता है धीरे धीरे आता है समझ गए ना देखो ये धीरे धीरे आने के बाद ये अध्यास का प्राबल्य देखो कैसा है वो अध्यास से इतना खतरा है

लेकिन अविध्या में खतरा नहीं है बोलता है ना इसको देखो एक दृष्टांत देता हूं एक छोटा शहर में फ्लोर मिल एक था फ्लोर मिल जानते हैं आटा करने का वहां पर ऐसा एक मोटर है यहां पर व्हील है ऐसा घूमता रहता है चलाता है मोटर को और वहां पर दो कमरे हैं यहां पर एक कमरे है वहां पर ऑफिस रूम जैसा एक

था। वहाँ पर मैनेजर बैठा है है है। पर काम कर रहा है। तो बहुत बार क्या किया है? वो स्विच ऑफ करके बाद में चलता रहता है ना तब वो पैर से वो बेल्ट को ऐसा टिल्ट करता है और नीचे गिर जाता है ना बाद में फिर एक बार डालता है काम करता है

लेकिन उसका स्विच और उस में था क्या क्या बहुत बार किया है ऐसा वो चालू रहता है चालू रहने पर भी ऐसा कर लेता है थोड़ा टिल्ट दे देता है और ऐसे बाद में ऑफ करता ऐसा बहुत बार किया था ये एक बार ये लड़का क्या किया ऐसा किया वहां पर बेल्ट नीचे गिर गया लेकिन वो घूम रहा

वहां पर ऐसा आखड़ा लेटा है, तो बुला रहे है। ओ मैनेजर साहब देखो वहां पर ये चालू है उसको ऑफ करो तुम ही करो नहीं जी मैं नहीं उठ सकता हूँ आ जाओ उसको ऑफ करो बोला क्या है नहीं उठ सकता हूं क्या हो गया अंदर है आकर आते क्या रे तुम्हारा पैर उधर गिर गया बोला वहां पर देखा पैर गिर गया है टूट गया देखा देखते ही मर गया

समझ आ रहा है आपका एक प्रसंग तो क्या है जब पैर टूट गया तब उसको इतना थोड़ा दर्द हो रहा है तो ठीक है लेकिन इतना समझा कुछ इतना खतरा हो गया है नीचे गिर गया ऐसा अलग गिर गया ऐसा बोल देखते ही मर गया है ना अध्यास का प्राबल्य देखो है ना इसलिए ये अध्यास क्या है

ओ शरीर में धीरे, धीरे धीरे धीरे आता है ये एक बार आ गया आने के बाद इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है ओ शरीर न रहने पर भी बाधा होते दर्द होता है आप इसको अंग्रेजी में फैंटम फैंटमपिन बोलता है ये फैंटम फैंटमपिन क्या है देखो क्वेश्चन कुछ गैंग्रीन हो गया ओ गैंग्रीन हो गया

इसरे बाद में बोला नहीं काटा तो खतरा है बोलता है तो बहुत है और न, इसा -इसा करता, इसा -इसा करता है है बहुत बर्निंग ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा करता करता बाद में डॉक्टर उसको काटता है काटने के बाद बिलीव इट और नॉट आप नहीं जानते तो जान लो करीब एक साल तक वहां पर बुजली होता रहता है पहली नहीं है लेकिन बिजली होता है

समझ रहा है वहां पर कुछ री होना जब बंद होता है मालूम है? कब बंद होता है मालूम है? मैं मुझे पैर नहीं है ऐसा दृढ़ होना है तब तक तो होता रहता है करीब साल लगता है, और बाद में दर्द भी नहीं होगा है ना अभी वो दस दिन का प्रयत्त क्रम को रखा है ना

दस दिन का प्रयत्कर्म इसी के आधार पर रखा है कैसा रखता है देखो वहां पर प्रेत तो जला दिया के और दूसरे दिन वहां पर पानी रखता है ये मटका का एक टुकड़ा है पी <laughs> लो बोलते क्या पी लो मूर्ख लोग बोलेंगे ये सब कोई सुपरस्टिशन सूशन है अंधश्रद्धा ऐसा बोलता है अंधश्रद्धा नहीं है

क्योंकि वो जो है उसका अध्यास अभी भी है और पानी देते ही थोड़ा कुछ होता है उसका वो थोड़ा मिल गया मैं जल रहा हूं मैं जल रहा हूं ऐसा होता है कंपेयर मैं ज... मैं जल रहा हूं मैं जल रहा हूं ऐसा बोलता है इसलिए प्रेत कर्म को ऐसा रखा है ना अभी अगला प्रश्न है

आप ही बोल रहे हैं बुद्धि संबंध शक्त्यात्मना रहता ही है ऐसा सुषुप्ति में फिर एक बार कैसा वापस आता है बहुत बड़ा प्रश्न है प्रश्न को समझो सुषुप्ति में मैं बुद्धि का संबंध छोड़ दिया लेकिन बुद्धि सारे वासनाओं को उसमें रखकर

नाड़ी में बैठा है नहीं तो संबंध छोड़ दिया उससे ठीक है संबंध छोड़कर कहा चला गया वो सब लोग जहा है उधर ही चला गया मे भी उसमें मैं और तू ऐसा फर्क नहीं है सब लोग उधर ही है है ना प्रश्न है सब लोग उधर है मतलब मिल गए मिल गए एकदम मिल गया, एक तो मिल गया

और वहां पर कुछ फर्क नहीं है लेकिन इसी जीव को इसी बुद्धि में संबंध करना उसी जीव को उसी बुद्धि में संबंध करना कौन कैसा करता है प्रश्न समझ आ रहा है समझ आ रहा है प्रश्न जैसे नदी समुद्र में मिल गई तो गंगा को हाँ हाँ

किसी प्रकार वो फिर एक बार होईपन होगा वापस आता है कैसे आ सकता है ऐसा स्पटर है ना वन कनेक्टेड इश्यूज इस कि आर लीन कह रहा कि देयर इज सम काइंड ऑफ इट डजंट कम दज्ञास डजंट कम लाइक अ चाइल्ड टेक्स टाइम टू गेट दैट यस सो इट्स नॉट एज़ इफ यू नो दैट यू नो सम काइंड ऑफ थिंक इट गेट्स रिकॉल्क्टेड इंस्टेंटली देयर इज सम काइंड ऑफ फर्दर वर्क व्हिच इज डन

Before that that That actually takes place. So, I mean, in, in that sense, again, uh, again, you know, for example, one is again, you know, know, come come back to to the, the waking state, it's instant. instant. That's number one. But is is as such is not instant. That seems to come out of this ठीक ठीक है, है. ये तो अभी कनेक्शन कैसा होता है प्रश्न समझ आ गया आपको देखो जी दो चार है

ये भी बुद्धि संबंध को छोड़कर अंदर चला गया ये भी संबंध को छोड़ अंदर चला गया ये भी चला गया ये भी चला गया यहाँ पर फर्क नहीं है पहले खत्म तो करो यहाँ पर क्या हो रहा है फर्क नहीं है जब उसी जीव को ये इसी बुद्धि से संबंध करना उसी जीव को फर्क ही नहीं ना जीव में कैसा कनेक्ट करता है

सब पूछा शंकराचार्य बाबा बोलना शंकराचार्य के बारे में <laughs> वहां पर मिल गया बोलते ही देखो पानी में जैसा पानी मिल गया ऐसा नहीं मिल गया दूध में पैसा दूध में पैसा जैसा पानी मिल गया ऐसा मिल गया दूध में

वहां पर जो कुछ है आधार सबका वो दूध है हम सब पानी है पर अलग अलग गंदे गंदे पानी है तो वहां पर फर्क न रहने पर भी आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं लेकिन हम से कर सकता है उसी प्रकार ईश्वर जो है वो इस जीव को अलग करके

जिस बुद्धि में जा रहे हैं उसी बुद्धि को ही भेजता है सूत्र है उसका विवरण है स्पष्ट है उसी जी को उसी बुद्धि में भेजता है और उठते ही वहां पर जो सुषुप्ति में वो वाह गोयल फर्क नहीं है

लेकिन उठते ही वाहि में ही जाता है गोयल गोयल में ही आता है है कभी भी हो तो क्या होगा बहुत गड़बड़ जाएगा ना <laughs> है ना इसलिए के अनुसार जो पिछले जिन छोड़ा था काम उसी को आगे बढ़ाएगा है ना अच्छा है, है। ये तो अध्यास हो गया। कुछ अच्छे संस्कार भी हो गए जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे नहीं जी

बुद्धि में जो कुछ है वो है ही अच्छा हो बुरा हो है उसका संबंध छोड़ कर रहता था अभी वो जो संबंध पिछले रात को था उसी में जाता है वापस जाता है उतना ही बोल रहा है लेकिन ये, देखने के लिए तो ये जो है, वो तो है, तो ये के लिए है। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है कि कि वो ईश्वर उधर उस शरीर में उधर उस बुद्धि वही है वही बोल रहा है इसलिए वो कर रहा है समझ गए ना

अभी प्रश्न है प्रलय के बारे में प्रल के बारे में प्रश्न क्या है देखो जो आपने कहा यहाँ पर बुद्धि तो नाड़ी में बैठा है बुद्धि नाड़ी में बैठा है ये बुद्धि में बुद्धि तो अलग अलग है वो उसमें जो जो व्यक्तित्व इंडिविजुअल है उसको नहीं छोड़ा है वो रखा है उधर है ना ये, ये यहां पर नाड़ी में यहां इसका रिकॉर्ड है

पर में उसका रिकॉर्ड, है यहाँ पर नाड़ी में उसका रिकॉर्ड है ठीक तो है वहां पर रह सकता है। लेकिन प्रलय में क्या होता है सिर्फ शरीर नहीं है जी सिर्फ जगत नहीं है वो इंद्रिय, करण, बुद्धि, सब कुछ नष्ट हो जाता है ब्रह्म में एक हो जाता है ब्रह्म में वो समय वो प्रच्छ रूप से बैठा है ऐसा नहीं है सब कुछ एक बोले वो बहुत घड़े सब कुछ थे ना

उसको चूर्ण करके डाल दिया अभी मृत का चूर्ण है आप ये घड़ा वो घड़ा ये खपरे लिए ऐसा नहीं है इसलिए प्रलयकान में जब ऐसा होता है प्रले खान में जब ऐसा होता है तब सृष्टि फिर एक बार सृष्टि होती ही

ईश्वर भी किस प्रकार से करता है प्रश्न हो गया ना? देखो इसलिए बोलता है सर्वज्ञ है सर्वशक्त है इसलिए क्या करता है ओ जीव तो उससे अलग नहीं है इसलिए हमें जो उसके साथ रहने से हरेक जीव का हिसाब रखा है वो है ना

उसका संस्कार क्या है उसके किस प्रकार का शरीर देना है? या सब कुछ उस बेबु में पर क्या था ये सब कुछ जानता है <Paradisegraduate> उसके अनुसार सृष्टि करके बाद में त्रिवृत हो होते ही उस समय जब शरीर का सृष्टि करता है शरीर के साथ साथ इंद्रियों को भी सृष्टि करता है इंद्रियों का भी सृष्टि करता है इंद्रियों का सृष्टि करके करणों का सृष्टि करके कैसा करता है

प्रलय काल में जैसा था उसी बुद्धि को रखकर उसके उससे संबंधित है है ना भी इतना तात्पर्य क्या है सुना देहाध्यास जो है वो आदि है सादी देहाध्यास अनादि नहीं है देहाध्यास देखो

वो धीरे धीरे आने वाला है धीरे धीरे जाने वाला है है ना इसलिए अध्यास जो है वो सादी भी है शांत भी है कहा शरीर में लेकिन बुद्धि में अनादि है

से अगेन शरीर को मैं शरीर में नया अध्यास पैदा हो गया शरीर जाते ही ओ शायद दस दिन तक अभ्यास रहता है बाद में छोड़ देता है जैसा पैर के बारे में मैंने बोला ओ पैर में करीब एक साल होता है बाद में छोड़ देता ज्यादा है छोड़ा बहुत

है ना इसलिए क्या हो गया वो शरीर में होने वाला अध्यास जो है वो शादी भी है शांत भी है उसी शरीर में फिर एक बार अध्यास नहीं आता है उसको बोल रहा, बोल रहा हूं ना स्वामी अभी हाँ

संस्कार रिमेन्स इन बुद्धि होता है

वहां पर इस व्यक्ति में अध्यास छोड़ने पर भी देहवासना जो है वो बुद्धि में रहता ही है परमानेंट है इस प्रकार ठीक है एक बोलिए सुशुप्ति में सारे प्राणियों में जो भूल होती है तो फिर भगवान बुद्धि को उस उस प्राणी का सब प्राणियों का सारे, सारे, हाँ, सारे प्राणियों सारे प्राणी सोते हैं इसलिए बोल रहे हो ना

और बहुत प्राणी एक ही टाइम में भी सोते हैं है ना इसलिए ऐसा करता स्पष्ट हो गया ना अभी अभी अध्यास को वापस आ जाओ। हमने कहा शुरू किया देखो वो स्मृतरूप्र पूर्व दृष्ट अवहा बोला है ना

अभी इसके बारे में व्यक्ति प्रतिविज्ञा बोला जाति प्रतिविज्ञा बोला प्रतिज्ञा में अध्यास में फर्क क्या है बोला प्रति जीच में स्मृति में प्रतिज्ञा में फर्क है स्मृति में विषय नहीं है प्रतिभिज्ञा में विषय है वो व्यक्ति प्रतिविज्ञा हो सकती है जाति प्रति हो सकती है लेकिन अध्यास में क्या हो रहा है प्रतिभिज्ञा में यथार्थ ज्ञान है

प्रतिभिज्ञा में क्या है यथार्थ ज्ञान है लेकिन अध्यास में अथार्थ ज्ञान है क्यों प्रति में उसी वस्तु को देखता है है ना लेकिन यहां पर एक वस्तु को दूसरे में देखता है परत्र है ना इसलिए अध्यास का लक्षण क्या है पूछा

स्मृत विषय को परत्र मतलब और किसी वस्तु में देखना है ना तो इसमें इस व्याख्या जो है इसको ठीक तरह से समझ रहा

यहाँ पर यह एक, एक पद भी आखिर तक रखना है आप अलग अलग शक में क्या देखते हैं मालूम है धीरे धीरे इसको छोड़ देता है पूर्व को छोड़ देता है, पूर्व इसको छोड़ देता है नहीं परवानी? नहीं पूर्व ऐसा नहीं क्योंकि नहीं हो सकता ऐसा बोलता है है ना? ऐसा नहीं है यहां पर

पूर्व दृष्ट नहीं तो स्मृति में नहीं रह सकता स्मृति में ना न, न रहा तो अध्यास नहीं हो सकता है ना अभी अभी क्या है इसका मतलब हो गया ओ अध्यास होना है तो पूर्व दृष्ट होना ही है

इसको नहीं छोड़ सकता होना ही नहीं उतना ही नहीं यहां पर देखो इसको नोटिस करना बहुत आवश्यक है ठीक तरह से समझो जिसका अध्यास हुआ है वो भी पूर्वदृष्ट होना जिसमें अध्यास हुआ है वो भी पूर्वदृष्ट होना

थोड़ा सुनो इसका अर्थ दुष्टांत से मालूम होगा शुक्ति में रजत का अध्यास हो गया मैं रजत को देखते ही अध्यास नहीं बोलता है अध्यास हो गया मिथ्या ज्ञान मैंने गलत किया कब होता है मैंने देखा बाद में परीक्षा किया आरे शुक्ति हाँ। छोड़ा

है ना इसलिए ओ मैं शुक्ति में रजत को देखा गलत हो गया ऐसा बोलता है। यहां पर ऋषि क्या है देखो रजत का ज्ञान भी पहले रहना शुक्ति का ज्ञान भी पहले रहना है ना ओ अध्यास करने के लिए अध्यस्त पूर्व दृष्टि होना है ना

अध्यास को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान आने के लिए जिसमें अध्यास हुआ उसका भी सम्यक ज्ञान पूर्व होना देखो? देखो फिर एक बार बोलता हूं ओ रजू रजत का ही अध्यास मैं किया हूं ओ जब सम्यक ज्ञान आ गया ये रजत नहीं है ऐसा जब समझा

ये रजत तो मालूम हो जाए ना मुझे रजत का पूरा सत्य ज्ञान ठीक ज्ञान वे है ये चमकता है इतना ही नहीं है बहुत कुछ है रजत में रजत में देखा वजन है रजत में जहां कहा देखा वही चमकता है ना रजत जो है रजत का फीस एक लिया यहां भी चमकता है वहां भी चमकता है लेकिन परीक्षा किया

यहां पर एक बाज चमकता है उस बाज देखा तो काला काला है है ना इसलिए ये है, ये रजत नहीं है ऐसा ही है ऐसा जानने के लिए शुक्ति पूर्व दृष्टि मैं रजत को अध्यास करने के लिए और रजत का पूरा पूर्व दृष्टि होना तीसरे

जिसका अध्यास हुआ है इसको निश्चय करने के लिए अध्यस्त वस्तु पूरी दृष्ट होना जिसमें अध्यास किया है उसको समझने के लिए सम्यक ज्ञान के लिए यह भी पूरा दृष्ट होना चाहिए पूर्व दृष्ट होना चाहिए और अध्यास करने के लिए मिथ्या ज्ञान के लिए वो ठीक उसको पूर्व दृष्टि

नहीं के लिए तो तो ठीक है दोनों हाँ, हाँ, शुक्ति में ही वो हो गया ऐसा मैं कैसे जान सकता रजत को को जान लिया तो फिर शुक्ति को जानने की जरूरत है हाँ, नहीं शुक्ति को जानना ही है क्योंकि शुक्ति में ही अध्यास हुआ है, कैसा बोल सकता है इसमें इसको देखा यहाँ पर पूरा पूरा इसका लक्षण नहीं है

शायद इसका नाम नहीं जानता हूँ और कुछ है लेकिन ये कुछ ना वैसा चमकता है लेकिन ये नहीं है लेकिन या ये क्या है मैं नहीं जानता हूँ ऐसा हुआ तब याद रखो विषय में विषय का अध्यास हो रहा है तब तो द्विपर्य विषय का अध्यास उसमें आ रहा है इसको भी याद रखो

हो हो रहा रहा है। है, हाँ, है है एक मिनट अगर विषय विषय विषय विषय का का में भी क्योंकि बोला ना? ना? दोनों तभी क्या होता है वो कहा अभ्यास हो गया हाँ बाद में कहा अभ्यास हो गया मालूम होती मतलब क्या हुआ मैं शुक्ति को भी ठीक तरह से नहीं जानता हूँ

रजत को भी ठीक तरह से नहीं जानता हूं ऐसा हो गया क्या हो रहा है रजत और शुक्ति में सादृश्य तो है है ना सादृश एक विषय में सादृश्य है उसको मैंने ध्यान में रखा इसलिए एक वस्तु को दूसरे में समझा लेकिन सम्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान कब हट जाता है वो कब इस प्रकार का भी अध्यास नहीं होगा

उस प्रकार कब नहीं होगा पूछा इसका ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान भी भी भी भी होना होना होना होना चाहिए चाहिए उसका यानी अगर शरीर शरीर को हम आत्मा आत्मा मान रहे हैं हा? तो तो हमको का का है जब ज्ञान शरीर का होगा तो पता लग जाएगा शरीर का ही है। नहीं, था कि ब्रह्म सत्य जान लेने के बाद

है या देखो जी ब्रह्म के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा सत्य ज्ञान ज्ञान जब होगा तो की जरूरत जरूरी है क्या जी एक बार एक बार बोला जो है उसका ज्ञान होना आवश्यक है ऐसा मैंने बोला क्यों बोला दोनों पर अध्यक्ष

को छोड़ा है इसलिए यहाँ पर फस गया है मैंने बोला ना ये शरीर भी सुख का सादृश्य है

मेरी प्रत्युआमा भी सुख है सादृश है अध्यास कब होता है बाद में बोलूंगा अध्यास करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए बाद में बोलूंगा ना? विपर्य ना बोलने से क्या हो गया दोनों का ज्ञान होना मैं शरीर क्या है वो भी मैं नहीं जानता हूँ क्या जानता हूं क्या ओ टीवी को सामने देखकर मैं टीवी को देख रहा हूं

क्या पीछे कभी देखा उसी प्रकार ओ शरीर में जो कुछ है वो दिख रहा है वो देख रहा हूं ये शरीर क्या है ऐसा कभी सब में, इसके बारे में चिंतन किया शरीर कहां से आया ये प्रत्यत्मा कौन है है ना इसलिए ओ देखो जी

ऐसा देखा तो जब क्रिया करते हैं जब भोगते हैं तब शरीर के ऊपर भी झास नहीं रहता है जी सभी भी फॉर्म द अकर्स इन एंड देयरफॉर निवृत्ति आल्सो रिक्वायर्स इन ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। इट इज वेरी करेक्ट

देखो जी दो वस्तुओं में मिथिनीकरण हो रहा है है ना मैं दोनों को भी जानना है ये भी मैं नहीं जानता सामान्य ज्ञान है मुझे इसके बारे में स्पष्ट ज्ञान है मैं दृष्टांत में समझ में आ रहा है लेकिन तद विपरी का रखो रखा तो उसका ज्ञान भी नहीं ऐसा मालूम हो जाएगा

ये विपर्यण जो है ये बहुत मुख्य बात है इसको याद रखो है ना मैं भी जंप नहीं करूंगा जंप किया तो थोड़ा आपको अंदाज आएगा मैं जंप नहीं करूंगा अध्यास मिटाने में क्या होना है उसको बाद में धीरे धीरे देखेंगे है ना

इसलिए तो, मैं वो क्या है मैं जानना हूं वो तो क्या है मैं कैसा देख सका उधर व्यवहार में देखा वहां पर भी व्यवहार को देखा यहां पर भी व्यवहार को देखा मतलब धर्मों को देखा धर्मी को नहीं देखा

समझ आ गया ना में अच्छा हो गया अच्छा ठीक है

जब कभी ब्लैक चाहते हैं तो मुझे बोलो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>